देवी भागवत पांचवा स्क भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का वध है देवी ने कहा अरे मूर्ख तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊँगी जानव जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ दैत्य तू निश्चय समझ मैं अरूपा और अजन्मा हूँ फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ नहीं सातुर मेरी वाणी अमोघ है तो इस पर ध्यान दे देवताओं के प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ तुझे मारने के पश्चात मैं पुनः अंतर्ध्यान हो जाऊँगी अतए तुम युद्ध कर अथवा तुरंत पाताल में जहाँ असुर निवास करते हैं चला जाओ अब मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ मैं यह बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा के जो कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया उसने तीक्षण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर का तुरंत चलाना आरंभ कर दिया देवी ने कुपित होकर अपने तीक्षण बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए तदनंतर भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए ललायित थे इतने में दुर्धर्ष आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा उसके वे भयंकर बाण विष में बुझाए गए थे अब भगवती की क्रोधाग्नि धड़क उठी उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया उससे तुरंत जिस दानों के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की भांति वह जमीन पर ढक पड़ा दुर्धर के मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने सात बाणों से जगदम्बा पर आघात किया अभी बाण उन पर आ भी न सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी त्रिनेत्र इसलोक से चल बसा यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुँचा उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, सिंह ने क्रोध में भर कर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए यह देखकर महसासुर के आश्चर्य की सीमा न रही उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया बाणों के अपने शरीर पर आने के पूर्व ही देवी ने तीखे तीरों से उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महान नीज था गदा की चोट लगने से उसे मुरछा आ गई फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्धभूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया तथा अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मतबाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी बन गया वह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी अनेकों तीखे तीर देवी के थे जो ऐसे संघातिक थे मानो क्रूर विस्तर तर्प हों वे महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगे तब वह दानो सिंह का वेश जाग कर गंडस्थल से मद चुचाने वाला हाथी बन गया फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा जगदम्बा ने अपने चमकीले बाढ़ से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी तपसिंग उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा इतने में महिषासुर हाथी का रूप धारण कर त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर बन गया और कुपित होकर देवी के के सिंह को को मारने के लिए प्रयास करने लगा उस देखकर देवी क्रोध में भर गई उन्होंने छठ तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया उस दानों ने भी देवी पर चोट की अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा उसने पुनः की आकृति धारण कर ली और सिंगों से देवी के को मारने लगा उसका वह रूप बड़ा भयानक एवं विकराल था उसके घुमाने और से देवी को चोट लगने लगी वह दुरात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसता हुआ पूछ और सिंगों के सहारे बलपूर्वक पत्थरों को घुमा घुमा कर फेंक रहा था बल के अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा देवी अब तुम सम्रांगण में डट जाओ ध्रुप एवं तारुण्य से शोभा पाने वाली तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूँगा तुम्हारी बुद्धि मारी गई है इसी से मन मदोन्मत होकर तुम इस समय मेरे साथ युद्ध करने में तत्पर हो रही हो अत्यंत मोह में पड़ जाने से तुम्हारा सारा बल बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है तुम्हें मारने के बाद मैं उन देवताओं के प्राण भी हर लूँगा जो कपट से अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं तथा तुम नारी को अबुआ बनाकर जिन धुरतों को विजय पाने की लालसा लगी हुई है